सर्वतो भद्रवासों में नंदवृतों में घरों में विछंदकों में और अवरोधन पालियों में सर्वत्र विक्षोभ हो रहा था स्वस्तिकों में और समस्त गर्भागार गोपुरो में, में कपाटो में और बलभियों की सीमाओं में बातायनों में कक्षाओं में और खलों में सभी जगह दैत्यों के नगर में निवासी जनों के मंडलों के द्वारा भूतो द्वारा कहे हुए परम कठोर महान घोष सुनाई दे रहे थे शीथली भूत होते हुए घोरपूर्ण और भयानक हो गए थे तथा कटु आलाप वाले करटो के द्वारा दिवाकर देखा गया था अरावियों में करोटियों की कोटिया भूमि में गिर गई थी वेदियों के मध्य में शोणित मिश्रित जल की बिंदुए गिर रही थी और केशोधिक सभी और धूम से धूसर होकर गिर गए थे भूमि में होने वाले अंतरिक्ष में और दिवलोक में होने वाले उत्पातों के समुदायों को देख कर, सभी नगर के निवासी जन अत्यधिक भयभीत हो गए थे इन सभी ने परम प्रसिद्ध ओज वाले भंडासुर से इस दृश्यमान भीषणता के विषय में निवेदन किया था और वह भंडासुर को इन परम प्रचंड उत्पातों के समुदायों से भी धीरज का भ्रंश नहीं हुआ था और वह मंत्र स्थान को सम्प्राप्त हो गया था वहाँ पर मेरु पर्वत के समान वपू वाले तथा बहुत से रत्तों ऐसी चित्रित अत्युत्तम सिंहासन पर संस्थित हो गया था वह वे दानवेश्वर मुक्तों में लगे हुए रत्नों की किरणों से सब दिशाओं को दीपित करता हुआ वहां पर संवस्थित हुआ था उस समय में उसके दो अनुजों के द्वारा वह सेवित हुआ था वह आस्थान मंडप महान था तथा एक योजन के विस्तार से युक्त था वहां पर एक बहुत ही ऊंचा सिंहासन था जिस पर यह दानवेंद्र विराजमान हुआ था विशुक्र और विशंग ये दोनों इसके छोटे भाई बड़े ही अधिक बल और पराक्रम वाले थे और ये दोनों तीनों लोगों के लिए कंडक के ही समान भुजन वाले तथा भयंकर थे ये दोनों ही अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया करते थे और उन्होंने त्रिलोक्य के विजय करने में महान यश प्राप्त किया था उन्होंने अपने सिर को झुका कर उसकी पीठिका को प्रणाम किया था और अपने दोनों करों को जोड़कर ये भूमि में बैठ गए थे इसके अनंतर जब वह सुरों का महान शत्रु उस आस्थान मंडप में सम्वस्थित हो गया था तो उसका दर्शन करने के लिए उस समय में समस्त सामंत दैत्यों के साथ वहाँ पर समुपस्थित हो गए थे उन एक एक की इतनी अधिक सेना थी जिसकी कोई गणना नहीं है उनने सबने अपने अपने नाम का उच्चारण करके उस भंडर के लिए प्रणीपात किया था उस दैत्य ईश्वर ने अत्यंत धैर्य युक्त नेत्रों से उन समस्त असुरों का समादर करते हुए कुछ क्षण तक रहा था। फिर असुरज दानों से विशुक्र बोला था उस समय में उसका स्वर मध्यमान सिंधु के समान था हे देव आपकी भुजाओं से जिनका बल और विक्रम विध्वस्त हो गया है वे पापी पामर आचरण वाले दुष्ट आत्मा अधम सुरगण विषाद युक्त होकर अन्य कहीं पर भी शरण को प्राप्त नहीं हुए थे तथा जलती हुई ज्वालाओं से समाकुल वहिन में गिरकर विनाश को प्राप्त हो गए थे उस देव से समुपन्न कोई स्त्री है जो अपने बल के अत्यधिक गर्भ वाली है वास्व आदि समस्त देवगण स्वयं ही उसकी शरण में गए हैं। उन्हीं के द्वारा जिनको परम प्रबल उत्साह हो रहा है उनके पराक्रम को प्रोत्साहन दिया है उसके साथ बहुत सी स्त्रियों के परिवार भी विद्यमान है और वे सब अनेक प्रकार के आयुधों से भूषित हैं। वे सब हम लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रही हैं। हाँ बड़े ही कष्ट का विषय है यह क्या विधाता का चेष्टित है यदि यह अबलाओं का समुदाय हमको जीत लेगा तो फिर पत्तों के भंग से पाषाण का ही विदारण हो जाएगा इस हेतु आरोप विचार किया जाता है तो परिहासा ही होता है क्या यह विडंबना मात्र नहीं है और क्या यह लज्जा उत्पन्न करने वाली बात नहीं है जो हमारे सैनिकों की सेना से भी भय को प्राप्त होते हैं वे शक्र आदि देवगण कातरता को प्राप्त हुए हैं हमारी सेना की आयु शक्ति से ब्रह्मादिक भी निर्विण विग्रह वाले होते हैं विष्णु के विषय में तो कहा ही क्या जाए साक्षात महेश्वर भी भयभीत है अन्यो की तो बात ही क्या है सब दिखपाल भी भाग गए हैं हमारे परमाधिक तीक्षण वाणों से जो अदृश्य है और अंग में गिरने वाले हैं सभी जगह वर्मों को भेदने वाले हैं ऐसे सब देवों को दुर्मत कर दिया है हम ऐसे हैं, जिनके भुजों में महापराक्रम की उष्मा है उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इस समय में कोई स्त्री अभिधावन कर रही है यद्यपि वे स्त्री है तो भी उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए जो आत्मज्ञानी है उनके द्वारा छोटा भी शत्रु जीतने की इच्छा वालों के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं होना चाहिए इसलिए उसके उत्सारण के वास्ते किंकर अवश्य ही भेज देने चाहिए कि वे उस मदोता उदता स्त्री के के केशों को पकड़कर उसे यहाँ ले आवे हे देव आपके यहाँ अंदर अवरोध में रहने वाली जो हरिण के समान नेत्रों वाली सुंदरिया है उनकी दासी बनकर बहुत समय तक वह दुष्टा स्त्री उनकी सेवा किया करेगी हमारे एक एक योद्धा से ही परिपंथी की सेनाओं में त्रैलोक्य विशेष रूप से त्रस्त होकर संपूर्ण चराचर शंकित होता है दानव अन्य तो आपका चित्त ही प्रमाण है ऐसा निवेदन करके उस भंडासुर का क्रोध और अधिक बढ़ा दिया था महान सत्व वाला जो विषंग वह विचक्षण और विचारों का ज्ञाता था वह अपने बड़े भाई से यह बोला था कि जो उद्वत दैत्य था हे देव आप तो स्वयं शत्रुओं के दमन करने वाले हैं आप स्वयं ही सब कार्य को जानते हैं आपको किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि आप नीति के मार्ग में रहा करते हैं जो कुछ भी करना है वह सब विचार करके ही करना चाहिए क्योंकि भली भांति विचार का करना ही परम गति है बिना भली भांति ऐसी विचार के जो भी कुछ किया जाता है वह मूल के सहित ही संपूर्ण विनष्ट हो जाया करता है शत्रुओं के कटक में दूत प्रयत्न पूर्वक भेजने चाहिए अपने विजय की सिद्धि की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि शत्रु के बल और अबल का पहले ज्ञान प्राप्त कर लें, जो दूतों के द्वारा ही देखने वाला है जिसकी प्रतिज्ञा सुदृढ़ है जो सदा ही शंकित मन वाला है जो अशंकित आकार वाला है जो अपने मंत्रियों में गुप्त मंत्रणा वाला होता है ये छह उपाय है इनका प्रयोग करने वाला जो सदा अभय रहित पद पर स्थित रहता है वही राजा विजय का लाभ प्राप्त किया करता है जो जालम होता है उसका शीघ्र विनाश हो जाया करता है कोई भी कार्य का आरंभ बिना आगा पीछा सोचे ही कर दिया जाया करता है तो वह विनाश करने वाला ही हुआ करता है जिसका भली भांति विचार करके पीछे जो कर्म किया गया है वह विशेष रूप ऐसी जय देने वाला ही हुआ करता है यह तिर है यह नारी है अथवा यह एक क्षुद्रा है इन बातों से भी राजाओं को कभी भी वैरियों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए क्योंकि शक्ति तो ऐसी विलक्षण है कि वह सभी जगह हो सकती है देखिए ऐतिहासिक घटना विद्यमान है खम्बे से समुत्पन्न नर और तिरक का वपू धारण करने वाले समस्त प्राणियों का भूत नरसिंह ने हिरण्य जैसा महान बलवान को मार डाला था प्राचीन समय में भी चंडिका नाम वाली एक नारी ही तो थी जिसने रण में निशुंभ, शुंभ और महिष को मार डाला था उसी के प्रसंग से उसने बहुत से दैत्यों का विनाश कर दिया था इसी कारण से मैं यही बतलाता हूँ कि यह समझ करके केवल स्त्री ही तो है कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए शक्ति ही सर्वत्र विजय की श्री का कारण हुआ करती है शक्ति के आधार को प्राप्त है उन स्त्री और पुरुषों ऐसी हमको भय नहीं है इस संसार की स्वभाव से ही शक्ति ही सर्व और विभाग हुआ करती है सो उस बुरे आश्रय वाले की क्या प्रवृत्ति है आपको समझ लेना चाहिए हे देव आपको इन सभी बातों पर विचार कर लेना चाहिए कि यह कौन है किससे यह समुपन्न हुई है इसके आचार क्या हैं, इसका आश्रय क्या है इसका बल कैसा और कितना है इसकी सहायता करने वाले कौन कौन है उस विषंग छोटे भाई के द्वारा जब इस रीति से भंडासुर से कहा गया था तो उसने कहा था कि जो महान ओज वाले हैं, उनके लिए विचार का करने की क्या आवश्यकता है हमारी सेना में महान सत्वधारी हैं और सैकड़ों तो अक्षोही सेना के अधिप हैं। वे इतने समर्थ हैं कि जल्दी के जल का भी पान कर सकते हैं और स्वर्ग को भी दग्ध कर सकते हैं अरे पाप समाचार व्यर्थी स्त्रियों के विषय में तो क्या ऐसी शंका कर रहा है यह सब तो मैंने पहले ही दूतों के द्वारा देख लिया है इसके आगे कोई ललिता नाम वाली स्त्री समुदित हुई है यह यथार्थ नाम वाली है अर्थात जो भी इसके नाम का अर्थ होता है वैसी ही है पुष्प के समान तो इसका परम कोमल शरीर है ना तो उसमें कोई सत्व है और ना वीर्य पराक्रम ही संग्रामों में ऐसी स्त्री की क्या गति हो सकती है और वह तो अविचारो का समुदाय ही है किंतु माया फैलाने में अवश्य ही वह परायणा है उसके सत्व से ही उसका अपना स्त्रियों का समुदाय अविद्यमान है उनसे उसने क्या उत्पादन किया है और न इस प्रकार से विशेष चेष्टा ही करती है अथवा आपके द्वारा कथित न्याय से महान भी उसका बल होवे तो रहे तीनों लोकों के द्वारा जिसकी महिमा का उल्लंघन नहीं होता है ऐसा ये भंडासुर किसके द्वारा जीता जा सकता है अर्थात इसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है इस समय में भी देवगण मेरे बाहुबल के समर्दन से मूर्छित किसी समय में भी श्वास लेने में समर्थ नहीं हैं। उनमें से कुछ तो पाताल के गर्भों में जा छिपे हैं और कुछ समुद्र के जलों में छिपे हुए हैं। कुछ दिशाओं के अंत में कोणों में छिप रहे हैं तथा कुछ कुंजों में जाकर छिपाए हैं जो की पर्वतों में है ये सभी अपने दारा पुत्र और श्री का त्याग करके अत्यधिक डरे हुए विलीन हो रहे हैं जिनके सब अधिकार भ्रष्ट हो गए हैं एक पशु के समान ही अपना वेश छिपाए सब इधर उधर विचरण कर रहे हैं इस प्रकार के मेरा जो बाहुओं का पराक्रम है उसको वह नहीं जानती है कारण यही है कि एक तो वह स्त्री है दूसरे अभी अभी उत्पन्न हुई है इसी से वह इतना दर्प करती है स्त्रियाँ तो स्वभाव से ही मूड हुआ करती है इनका तो जो भी कुछ साहस होता है वे व्रथा ही कल्पित हुआ करता है ये कार्य और अकार्य में मोहित ही हुआ करती हैं, तथा ये विनाश की ओर अनुधावन किया करती हैं, अथवा ऐसा भी हो कि उस स्त्री को आगे करके ये देवगण यदि पीछे से आते हैं तो कोई भी क्यों ना होवे चाहे वे महोरग हों, साध्य हो या दुर्मत सिद्ध भी होवे ब्रह्मा तथा पद्म और रुद्र भी क्यूँ न होवे या सूराधिप इंद्र भी होवे और दिखपाल होवे उन सबको पीस देने में मैं एक ही परम समर्थ हूँ मुझे इन सबका कुछ भी भय नहीं है अथवा मेरी सेनाओं में जो भी सैनानी हैं, वे बड़े रण दुर्मद है वे तो वैरियों को पक्व करकरिका के समान पीस देने की अपेक्षा ही कर रहे हैं उन सैनानियों के कुछ प्रतीत नाम मैं बताता हूँ कुटिलाक्ष कुरंड, कंटक कालवाशित वज्रद्ध वज्रमुख वज्रलोमा बलाहक है